कार्य अद्वैत प्रगल के जबरदस्त कार्य के ऊपर करता है द्वैतवादी कहते हैं द्वैत है युक्ति से सिद्ध है स्मृति युद्ध है।, है उसके उत्तर में है, कार्य का है युवा प्रमोख प्रथम संपर्त प्रथम विज्ञान उत्पत्ति बातों से पहले जो ये जीवात्मा परमात्मा जी भेद दिखाया पृथक में भेद को दिखाया भविष्य में क्या गौण्यूपुर जो कहा वो भविष्य को पुष्ट है भेद दिखाया है गौण है मुख्य मुख्य दास महाकाश आदि में देखते आए गए उपाधि के कारण से भिन्न लगता है शरीर उपाधि के कारण है। उपाधि हटाने है। उसी के साथ टीका मूल न भेदभाव उत्प्रेक्षा मत मूलमूल आशा होता है पूर्वाधिक संख्या भी केवल कल्पना मात्र नहीं है भेदभाव कोई बात केवल कल्पना मात्र उत्पेक्षा में कल्पना ना कल्पना मात्र नहीं है जैसे पीछे स्मृति है कितने धेदवादी स्मृति है बहुत सारे स्मृतियाँ भेद को बताती है गरीब को बताने वाली स्थिति है ये शापी जो है यहाँ उसके खंडन करते हैं कभी जगह खंडन करते हैं विवाद दोनों इत्यादि कार्य बताया यहाँ प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति सदर के व्याख्या की टीका उत्पत्ति माने व्युत्पत्ति समय ज्ञान या उत्पत्ति का समय ज्ञान समय ज्ञान होने से पहले जो दृक दीपता है बोला जाता है उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति माने व्युपत्ति व्युत्पत्ति माने समय ज्ञान कदर्थ उपनिषदान प्रवृत्ति अपेक्षा ज्ञान के लिए जो उपनिषद के ज्ञान कांड जब तक प्रवृत्त नहीं होंगे ज्ञान के लिए उपनिषदों की प्रवृत्ति की अपेक्षा से प्राप्त पहले कर्मकांड जो आए वहां भेद दिखा है। रहे ज्ञान के लिए जो उपनिषद वाक्य बा आएंगे ज्ञान बात वाक्य उसके अपेक्षा करके जो पहले कर्म कांड जो आए प्रवृत्त कर्मकांड दे रहा हूँ यद परापरयोग परमात्मा जीवात्मा में नानात्मक भेदता कर्मकांड भी दिखाई पड़ता है तत्को जो भेद दिखाया हुआ है वह ओदम पचती भविष्य तृत्या तंडुलेसुदन के जैसे चावल में कच्चा चावल में भात व्यवहार हो जाता है ओदनम पचती ओदन में पटा हुआ भात को ओदन बोलते है अभी पटा रहा है चावल है भाग नहीं है कच्चा चावल तो उस चावल को जैसे भात व्यवहार करते थे चावल में भविष्य तृत्य से बोलते इसी प्रकार गौणा व्यवहार जैसे चावल को भात बोल देना गौण है मुख्य नहीं है भात पकाता है भात को क्या पकाना पका हुआ भात होता है पहले तो भात पकाता है गौण है ठीक है इसी प्रकार गौण है ना मुख्य भेदा कर्मकांड में जो भेद बताया मुख्य भेद हो नहीं सकता ज्ञानकांड की स्थिति अवेद सिद्ध करनी है वास्तविक तो शुद्धि नहीं है गौण है भेदभाव स्थिति गौण है भेद से अपूर्वत्व पुरुषार्थयुक्त अभाव भेद तो में कोई अपूर्वता नहीं है स्मृति के द्वारा जो बतलाना इष्ट है भेद प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से सिद्ध है उसको श्रुति को कहने की आवश्यकता नहीं है अपूर्वता जो अन्य प्रमाणों से सिद्ध न हो सके वहाँ स्मृति बोले वहां अपूर्वता भेद स्वतः सिद्ध प्रत्यक्षादी प्रमाण सिद्ध है साधारण जन को प्रत्यक्ष हो रहा भेद नहीं अलग हूँ या अलग है से जानते हैं भेद से अपूर्वत्व अपूर्वता नहीं है भेद नहीं क्योंकि शैली का तात्पर्य निर्णय करते समय में अपूर्वता भी एक कारक है भेद के में निर्णय करते हैं और पुरुषार्थता भी नहीं भेद सिद्ध करने अवेद में पुरुषार्थता मोक्ष अवेद है परम पुरुषार्थ अवेद नहीं वहां अपूर्वत्व सिद्ध होता है तुरुण तुरुण तुरुण तुरुण तुरुण पुरुषार्थत्व सिद्ध होता है कौन का नहीं हो पाता इसलिए खेत के कथन में बहुत प्रयोग है श्लोक बयावर्त्याम आ शंका इस कार्य का द्वारा खंडनीय जो शंका है पूर्वाजी की शंका पहले भाषण करते पूर्वाजी का उत्पत्तिया हो प्रसरवाद के परमात्मा वह स्तुति ने भी कहा है स्तुति ने भी बताया जीवात्मा परमात्मा भेद केवल हमारी बात, केवल कल्पना मात्र नहीं है भेद में है गुरुवारी की शंका है जीव परमात्मा को पृथकों पृथक माना भेद जीवात्मा परमात्मा का भेद है महारा क्या प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति के पहले भेद बताया है क्या उत्पत्ति मैंने उत्पत्ति अर्थक उमसल वाक्यों को यहाँ उत्पत्ति है ज्ञान की उत्पत्ति का संबंध ज्ञान की उत्पत्ति के उत्पत्ति उत करने वाली जो बात वाक्य हो वाक्य के, थे थे। run, कांड़े। कांड़े के पहले माने ज्ञान कांड के पहले कर्मकांड में भेद बताया है पूर्वाद पूर्वम प्रकृति पूर्व ऐसा भेद को कहा कर्म कांड ज्ञान कांड के प्रवृत्ति से पहले कर्मकांड में भेद बताया है सूचे अनेक असा क्यों तो भेद बताया अनेक ऐसा काम भेद होता अनेक प्रकार की इच्छा है व्यक्ति कोई पुत्र चाहता है कोई स्वर्ग चाहता है कोई पशु चाहता है कोई कृष्ण चाहता है विषय भिन्न भिन्न है इच्छा भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा है तो जिस इच्छा के साथ शादी जिससे होना है वो कहा काम चाहे अनेक ऐसा काम भेद होता है इगम काम होगा यह चाहने वाला वह चाहने वाला चाहने वाला ये करे, वो चाहने वाला वो करे, इत्यादि बात क्या और परमात्मा की चर्चा होगी चाहना चाहता है पूर्व परिक्रिया इलम, केवल हमारी कल्पना मात्र नहीं है भेदभा दर्शित अभेदर्थ श्रुत्या अतिभाष्य है अतीत अर्थ है तो श्रुति ने भी दिखाया केवल हमारी कल्पना नहीं है भेदभाव श्रुति ने भी को स्वीकार किया माना दिखाया तो भाष्य में जो श्रुतिया केवल हमारी कल्पना नहीं श्रुति ने भी दिखाया ये अति कार्य है आगे पूर्ववादी का कहना है भेद्यान अभ्यास भेदवादी श्रुति के जो शलिंग शलिंग तात्पर्य त्पर्य निकालने के में तो बदलाने के छह अंग है। है। होते हैं उसमें एक अभ्यास भी है वो तो अभ्यास बदलाता है बेदम बदम की आर्वाली कहता है वाली जो स्तृति है उनका तात्पर्य अभ्यास तात्पर्य तो बतलाने वाली एक लिंगा है क्या है अभ्यास है बार-बार कहा है क्या कहा है? अनेक काम काम होने हो के कारण से बोलते है इधम काम अदम काम इत्यादि ये चाहने वाला ये करे वो चाहने वाला वो करें इत्यादि एक ऐसी बात करती है ऐसा कहा अनेक बार अभ्यास हुआ वेद था। था। था। था। आगे था। था। करेंगे के कर्मकांड सिद्धांतिशंकाकर कर्मकांडे तमना भेदेना भेद सिद्ध अभी कथम जीवपर भेद सिद्ध तुक्तवादीशा सिद्धांति भाई कर्मकांड ठीक है कामना अनेक का है भिन्न भिन्न कामनाएं है इसके जीव हमारे वहां पर भेद मानने पर भी कर्म का वेद तत्तर कामना वो कामना है कोई पुत्र तो चाह रहा है कोई पशु तो चाह रहा है कोई स्वर्ग चाह रहा है ये ये प्रथम जीव जो होगा ए, का वेद होने पर वेद सिद्धति फिर भी जीव और परमात्मा की भेद सिद्ध कैसे होगा अवेद तो जीव परमात्मा की चल रही है ऐसी कामना परस्य पत्र हम तत्मा परमात्मा की चर्चा है न कर्मकांड में न तो जीव की चर्चा है परमात्मा की चर्चा ही ने सिद्धांत की ओर से शंका उठाई तो पूर्वाजी बोलता है नहीं, परमात्मा को तो कहा है प्रतिज्ञा सही परमात्मा को तो भी कहा है वहाँ कर्मकांड में वेदा हमेतम पुरुषम महांतमस हिरण नगर समर्पण ताल कृतिकारृथम ध्यान कश्म देवायिता विदय मैम है जो त्रध्य है।, है एक कहा परमात्मा की चर्चा में है एक गुरुबाणी की कहा टीका है, हिरण नगर में समर्थ प्रतावले मानते हिरण नगर में सबसे पहले था सूची के पहले हिरण नगर का था सबसे पहले कहगा हुआ हिरण्यनगर हिरण नगर व समवर्त का अगले बने सृष्टि के पहले हिरण्यनगर का समय अवर प्रता उत्पन्न हुआ है तो मंत्री प्रकृतो हिरण नगर उस हिरण्यगर में भी चर्चा हुई है वह सर्वनाम परामश्चर्य सर्वनाम के द्वारा हिरणगर बोले सही ईमान पृथ्वी में ध्यान देते वही हिरण्य गर्भ ने इस पृथ्वी को और स्वर्ग को धारण किया है पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को धारण करने वाला हिरण्य है अन्यथा यदि हिरण्य गर्भ परमात्मा धारण नहीं करता गुरुत्वा दोनों में गुरुत्व तो धर्म है पृथ्वी पर तो भी गुरुत्व तो है स्वर्ग पे भी गुरुत्व है गुरुत्व होने से अवस्थान अयोग टीक नहीं सकते जिससे किसर जाते गुरुत्व के चाहते हम एक पत्थर ऊपर पहनते हैं तो एक स्थिति में जाने बात बाद नीचे आता है उसमें गुरुत्व गुरुत्व तो के कारण नीचे आता है कितने बड़े धरती नीचे नहीं जा रही है अंतरिक्ष के ऊपर सोने की कल्पना करते हैं आकाश के ऊपर तो नीचे नहीं आ रहा है तो वही हिरणगर वाले ऐसा वेद को होता है युव होता है हाथ बद्रे का आशीप गर्मातिरिक्त ईश्वर पे बुध्यूर्वादी दूसरा ईश्वर हिंडगर्भ अतिश्वरगर वो ईश्वर निरण्यगर अतिक्त ईश्वर परे बुझे दूसरे परमात्में हिन्गर वो परमात्म सद भाष्य मेहर प्रकृति संबंध पर कथंक्रिया है शुक्लुर्वेदे कर्मकांडा ज्ञानकांडेन एक जानकांडा एकमज अवराजता मुख्य आशंका सिद्धांत की शंका उठाते भाई कर्मकांड का जो विषय है ज्ञान कांड से बात हो जाता है बात करके उसको बाध होता कर्मकांड के विषय द्वैत है उसको ज्ञान कांड के माध्यम से बाध करके कर्मकांड कर्मकांड का जो अर्थ है धेय धेय है उसको ज्ञान अपवाद्य ज्ञान कांड के माध्यम से बात करके उसको ज्ञान कांडार्थ से एवं एकत्व कांड का अर्थ होता है एकत्व उसको सामंजस्य में बताया तो वो ठीक है इसको स्वीकार करो ये संख्या उठा एक सिद्धांत की ओर से पूरे बोलेगा नहीं वाद्य बाधक भाव निर्धारण कारण अनुधारा वाद्य बाधक भाव में कारण जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको वादन ठीक नहीं होगा वाद्य बाधक भाव निर्धारण कारण भाव कारण अनबारा कोई कारण का निश्चय नहीं हो रहा ये बाध्य बाधक है कोई कारण उसको बाग्य बालक घोषित करने वाला कौन बाधक कौन बाक्य हो ही नहीं पा रहा है निर्धारण करने में कारण अनाधारणा कारण का निश्चय नहीं होगा कर्मकांड के द्वारा ज्ञान कांड बा है या ज्ञान कांड से कर्म कर्मकांड वाक्य है इसे कारण नहीं है भाई हम ऐसे कर सकते हैं ज्ञान कांड से कर्मकांड के विषय को बाधित कर दिया जाए तो अवसर नहीं होगा तो निश्चय करने के लिए कारण नहीं है पूर्वाज बोलता है तत्विशन का पूर्व पक्ष राशि चल रहा तो है तथा कथम कर्म ज्ञान कांडवाद के विरोध है ज्ञान कांडवाज्या एक सामुंजस्य है उस स्थिति में जब अवधारण करने के लिए कोई कारण नहीं है ज्ञान कर्म कांड के विरोध है कर्मकांडवाज्य और ज्ञान कांडों में दोनों विरोध है तो ज्ञान कांड तो से के के एक ज्ञान कांड के वाक्य का अर्थ होता है एकत्व अद्वित सिद्धता है प्रथम सामंजस्यवधारिये फिर वही ठीक है करके कैसे निशे किया जाता है सिद्धांत के द्वारा ये पूर्वाधिक क्या तो होता है ज्ञानकांड को कर्मकांड बाध्य बाध्य है में वहां आपका निर्णय जब तक नहीं होगा तब कैसे आप एक तरफ से बोल सकते कर्मकांड के विषय को बाधित करो ज्ञान कांड को मुख्य कराओ कैसे कर सकते हो यह पूर्वाजी में शंका उठाए यहाँ पर सिद्धांत ज्ञान जा रही है अगर सिद्धांत ज्ञा बोले तो देखें टीका श्वकाक्षर उत्तर महा ये कारिका के शब्दावली के माध्यम से उत्तर देना चाहते हैं सिद्धांत तो पूर्वाजी की जितनी शंका उस शंका के ऊपर के माध्यम से उत्तर देना चाहते हैं टीका इत्यादि अच्छ्य अ सिद्धांतिना उच्य है कहा जाता है जो अद्वैतवादी है पूर्वाजी इस विषय देखो यहाँ इन भूता है जैसे येन ज्याता है जीवन चल सामने से त्रम पद्वाल सव इदी तैक्त परस ऋगुवल ऋगुवली में भृगु अपने पिता के पास जाते हैं ब्रह्म का उपदेश गोपते हैं और हरि ब्रह्म गो क्या उष्ण कहा है जब ब्रह्म का लक्षण बता दिया जिससे सारे काम उत्पन्न होते हैं और जिसमें स्थित रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं सारे प्राण वही ब्रह्म है उप एक लक्षण दे लक्षण बता दिया है ने तृगु को एक के शिक्षा बंदी बंदी त्रिगुटी धुबी चतोानी भूतान यह ब्रह्म का लक्षण किया है ब्रह्म कौन है जिससे सारे भूत उत्पन्न होते अब देखो जो गजेगा उसको ब्रह्म समझदार चतोवा ईमानी भूतान जाये और खाली उत्पन्न होना में यह न जाता जीवन की जिसे उत्पन्न हुए जीते है जिसके सहारे में जीते हैं और यह यद प्रयन शांति है अंतकाल जिसमें लिंग हो जाते हैं पद ब्रह्म पद विदिता सस्व ऐसा आया ब्रह्म है किसी को जानो ऐसा लक्षण बता दिया अब ब्रह्म आता है तो है ये ब्रह्म है करके लागे पकड़ के बता दे एक पहचान बता दी लक्षण पृथ्वी क्या है कोई पूछे तो क्या कहेंगे गांधवा बस यही है लक्षण अब कोई लक्षण कहेंगे गांधवा पृथ्वी को भूलो लक्षण बताओ। तो ब्रह्म का लक्षण किया हुआ ये तो वादान जाए और यदा अग्नि छुद्रा विष्पा दिच्चे शब्द आता है जिस प्रकार अग्नि से छोटे छोटे चिल्गारियां निकलती है उसी प्रकार उस आत्मा से सारे विषय सारे आत्मा और तैत परिसर में ब्रह्मवल्ली में आया तस्मात बास्मा आप महा आकाशवा पहली बार ब्रह्म की चर्चा है ब्रह्मविद आप परम यहाँ से ब्रह्म वही आरंभ होता है जो ब्रह्मवत्ता होगा ब्रह्म को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त होगा जा, जहां से आरंभ होगा जाते जाते वो ब्रह्म का लक्षण बता दिया सत्यम ज्ञान ब्रह्म जो तो त्रिकाला बाधित सत्य हो चेतन ज्ञान स्वरूप हो और आनंद स्वरूप हो ब्रह्म है ऐसा और आगे जाकर बोलते हैं तस्मा यहाँ तस्माव से जाना ब्रह्म और यह आत्मा आत्मा में सब है इस आत्मा से माना ब्रह्म से आत्मा को अवेल करके बोलते हैं इस आत्मा से आकाश की तस्मात वस्मा आकाशता है छांडो के परिसर देखते हैं षष्ट अध्याय देखते हैं सदैव सौम्य इधर आज देखते लोग आदमी यहाँ से वाक्य आरम्भ होगा छांडो के परिसर आरंभ होगा अपने पुत्र से उपयोग करते समय कहा ये जो अभी भास रहा है संसार जो धर्म सब एव आश्रे सृष्टि के पहले सब परमात्मा था, था, था जैसे सर्प जो देखते हैं वो सर्प की सृष्टि के पहले रजुपी था के परमात्मा था सब सर व सौम्य मगर आश्रित करके बात पाक चलाए उसके बाद कुछ सत्यक्षण किया ऐसा बात क्या आता है अभय क्षत्यादि बात है उसने विचार किया किया, ऐसा वाक्य आया उसके बाद एक तथ्य जो अस्थिरता उसने तेज की सृष्टि की अग्नि की सृष्टि की तेज अग्नि की सृष्टि की अर्थ उपनिषद वाक्य भी है जो उत्पत्ति आता आया तथ्य जो अस्थिरता आदि जो उत्पत्ति वाला वाक्य आया जगत की उत्पत्ति इसके पहले का पृथक कौन पर्व का अंधे प्रचित उपनिषद वाक्यों के पहले तो उत्पत्ति अर्थ वाला बताया है कर्म तम तो कर्मकांड बताया हुआ है वो तो सत्य नहीं तो करमकांडाया तो तो है से पहले तो कर्मकांड में द्वई चाहिए तो सत्य नहीं तो गौण परमात्मांड ने कहा पृथक पश्च गौण्प दृष्टान पृथक तो माने तो तो भेद भेद जो है गौण है मुख्य नहीं है तो द्वैदभा गौण है मुख्य नहीं है इसमें पहले जो दृष्टांत दिया था आत्मा याता जीवित घटा का श्री गोभीधिपत संयन नित समृतीयताधिकारी यादव प्रदर्न का आत्मा एक आकाश के समान है व्यापक है और जीव रूप से उसी प्रकार समझना पैदा हुआ है आत्मा कैसा जैसे महाकाश से गताकाश की उत्पत्ति बनती है मानते हैं वास्तव में गटाकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है धर्म और आरोप होता है आकाश की उत्पत्ति ठीक इसी प्रकार जीव की उत्पत्ति नहीं है परमात्मा ही है ज्यादि की उत्पत्ति होने से जीव की उत्पत्ति बनती है ऐसा तो कहा कोई पहले कहा तो दृष्टांत है आत्मा यहाँ शरीर वाकाश कहा घटाधि वाते जातो यतन दर्शन जो कहा था उसी को यहाँ पढ़ाते हैं महाकाश घटाकाश साधु जगत इत्यादि कहा जैसे महाकाश और घटाकाश वह दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण से जो शरीर उपाधि के कारण घटादि उपाधि के कारण से घटाकाश को महाकाश से भिन्न कहा जाता है वास्तव में भिन्न नहीं है ठीक इसी प्रकार जीव को भिन्न माना जा रहा है परमात्मा से तो क्यों शरीराधिक उपाधि को लेकर शरीराधिक उपाधि हटा करके देखते हैं तो जीव को फिर परमात्मा से भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता ठीक है ठीक है वे कहते हैं तथा एवं श्लोक सूचित उदाहरण उसी में इस कारिका के द्वारा सूचित जो रहा है वो देना चाहते हैं जीवात्मोप्रथत्तों में प्राग उत्पत्ति प्रकृति प्राग उत्पत्ति प्रकृति का अर्थ करना चाहते हैं और यथा इत्या यथा ओदनम प्रचटी ये जो वाक्य आता है भात पक भात को पकाता है और भात माने पका हुआ को बात बोलते हैं क्योंकि तो वाक्य बोला जाता है अभी है तंडूल अवस्था में चावल अवस्था में कच्चा चावल है कतीले में डाला है उस काल में बोलते थे ओदनम बोला जाता है भविष्य तृती से बोला जाता है चावल हाथ बनने वाला गोदन बनने वाला है इसे पहले गोधन सब चयन हो गया यथा गोदनम इति भविष्य वृत्ति जैसे भविष्य वृत्ति से बोला जाता है उसी प्रकार यहां भी ताकत वैसे ही है भविष्य वृत्ति से कहा आगे जाके अद्वैती होगा अभी कर्मकांड में द्वैत दिख रहा है आगे जाके एक अद्वैती होगा ज्ञानकांड अद्वैती बनेगा यह भविष्य वृत्ति से चार उत्तर उत्तरत्र उत्पत्ति वाक्य महाकाश घटाकाशादि भेदपुंज्यो भेद प्रतिभाषते सव पुरस्ताक्य आगे जो ज्ञान कांड में आ रहे हैं उत्तरत्र ज्ञान कांड में जो भेद वाक्य आते हैं बहुत उत्पत्ति वाक्य हैं महाकाश घटाकाशादेदपुंज्य हो कहा जीवात्मा परमात्मा में जो भेद दिखाया है महाकाश घटाकाश ने सामान दिखाया है कहा ज्ञान कांड उत्पत्ति जो जीवन की उत्पत्ति तथा काश के समान दिखाया है जो भेदास होता है स एवं वही भेद को पुरस्कार कर्म वाक्य रूप है से उसी को कहा है वो भेद वास्तविक भेद नहीं है ज्ञान काम में जो भेद दिखाया जाता है वास्तविक नहीं भेद ऐसे इसी को उदाहरण दिया था, था। मुख्यत्व ही इत्यादि व्याच है मुख्यत्व भी है ना उसका व्याख्या करते हैं आगे क्या बोलते हैं नहीं कहा नहीं भेदवाक्य कदाचित अभी मुख्य भेदार्थ को तो भेदवाक्य जितने भी आते हैं जीवात्मा परमात्मा का भेद करने वाले वाक्य जहां आए हैं मुख्य भेद सिद्ध नहीं कर सकते महाकाश से घटाकाश भिन्न मानते हैं देखा ही पड़ रहा है कि मुख्य भेद हो नहीं सकता महाकाश उपाधि को हटा कर देर को खोड़ दो नहीं कहता ग भी तो नहीं दिख रहा है मुख्य नहीं दिया है नहीं वेद वाक्य भी मुख्य भेदात्मक भेदवाक्य जितने भी आए हैं जीवात्मात्मक भेदवाक्य वह कभी भी मुख्य भेद अर्थ को बताने वाला सिद्ध तो नहीं हो सकते है क्यों स्वाभाविक अविद्यावत प्राणि भेद दृष्टि अनुवाद आत्म भेदवाक्या जो आत्मा को भिन्न मानते हैं स्वाभाविक अविद्या में चल रहे अज्ञान अवस्था में चलने वाले, वाले जो व्यक्ति स्वाभाविक अविद्या वाले जो प्राणी है अविद्यावत प्राणी है अविद्यावाद जो प्राणी अज्ञानी प्राणी हैं, वो भेद दृष्टि पर पड़ेगा भेद दृष्टि से बोल रहे थे जीव आत्मावत परमात्मावत कर पर रहे थे उसी को अनुवाद कर रही स्थिति भेदभाग्य जहां जहां आया है वो अनुवादी स्थिति प्रत्यक्ष प्रमाण से जो दिख रहा था अज्ञानियों को भेद मान रहे थे उसी को अपवाद कर अपूर्वत्वादी अभाव भेद को जान करके कोई अपूर्वता सिद्ध नहीं होने वाली अपूर्वता आत्मज्ञान अभेद से सिद्ध होगा अपूर्वता मोक्ष सिद्ध होगा अपूर्वता पहले किसी से प्रमाण से सिद्ध है। वेद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अपूर्वता सिद्ध नहीं अपूर्वत्वादी अभाव है वेद में अपूर्वत् धर्म नहीं है पुरुषार्थत्व तो भी नहीं है न वाक्यान तत्परत्व इसलिए वेद वाक्य होगा तत्परता नहीं है वेद में तात्पर्य नहीं है तत्परता तत्पर अतत्पर यो तत्परम वाक्य बलवत् न्यायात एक तत्पर हो जो तत्परायण हो एक तत्परायण हो वाक्य में क्या लिया जाएगा तत्परायण वाले को लिया जाए तत्पर अतत् जो दो दो कार्य के वाक्य आएंगे एक उसका कथन करने वाला है हिंद का कथन करने वाला है तो तत्पर ही लिया जाएगा तत्परम वाक्य भवान होगा एक न्याय नियुक्ति है अखंड वाक्य का सामंजस्य जो अखंड बताता है अद्वैत बताता है वही वाक्य का अर्थ सामंजस्य युक्त आगे बोलते हैं अद्वैत वाक्य नाम में भी कथम अद्वैत तात्पर्य पूर्वादी बोलते हैं अद्वैत वाक्य जो आए हैं भेद में न्यान आस आदि जो वाक्य आए हैं अद्वैत में तात्पर्य कैसे मानेंगे उसको अद्वैत वाक्य आया जैसे द्वैत वाक्य का अद्वैत में तात्पर्य नहीं है तो अद्वैत वाक्य का भी नहीं होगा तात्पर्य उसको उसको कैसे मान लेंगे पूर्व अद्वैत वाक्य नाम में भी कथम अद्वैत तात्पर्य इतिहास अद्वैत वाक्यों का भी अद्वैत का तात्पर्य कैसे हो समझा तो करके उत्तर देते हैं। अपूर्वाधत्वा वो अद्वैत वाक्य में तात्पर्य इसलिए अपूर्व अर्थ का कथन करते हैं अद्वैत कथन करते हैं अपूर्वत्व कथन करते हैं अपूर्वत्वा उपगृत्ति युक्ति संगत भी है वो को बताने के लिए वेद की आवश्यकता नहीं है सामान्य प्राणी सब जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको तो की आवश्यकता क्या है उपत्तिमत्वाच युक्ति संगनिषद यहाँ उपनिषदों ने देखा उत्पत्ति प्रलयादिक्य उत्पत्ति प्रलयाद दिखाया है वाक्य के द्वारा यथो वायुवाणी भूता ने जाये थे यदि जाता जीवंत यद प्रयन निशंशं उत्पत्ति प्रलय दिखाया है वाक्य ने सारे संसार को उत्पत्ति दिखाई और प्रलय दिखाया जिससे उत्पन्न होते हैं जहां प्रलय होते हैं वही इन पर बताया यह चार उपरे सब कौन कौ यह हमारे क्या है यथोवायु त्यादी उपरुक्त अद्वैत प्रकार तो यथोवायु मानी भूतान जाएंगे आदि है यह अद्वैत प्रकार है एक पूर्व में कहा था कि यथोवायुवाणी तो भूतान जाएंगे आदि वाक्य अद्वैत प्रकट वाक्य है यह जो सब उपनिषद से जोनिषद पूर्व में भाषण में रखा था, था उपनिषद में उत्पत्ति प्रलय आदि के द्वारा जीव परमात्मा एक शिवात्मा परमात्मा की एकत्व का ही प्रतिष्ठा है तत्व तो वसी तो था क्यों तो सब तथ से जिसको पहले पकड़ा था सदी और समीर मध्य आश्री वहां से पकड़ा था फिर एक ही था तो भुआ कैसे जगत कैसे हो गया फिर तो कहा कि तक उसने इ्षण किया फिर तथ्य जो अस्थिर क्या है उसके आगे जाते जाते तब सत्य तो सब से जो कहा था वही सत्य है और वो सत्य कोई होगा ऐसा सोचेगा बोले सा वो आत्मा है फिर आत्मा भी कोई और हो सोचे तो वो आत्मा तुम नहीं हो ऐसा करके साथ ऐसा करके एकत्व का प्रतिपादन किया और पंडो असो पंडो हवशास्त्र चिंता तत्व अद्वैतम तावन मानांतर अगोचरत्वाद अन्य प्रमाण का विषय नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं कौन अद्वैत अद्वैतम तावत तो सत्य इसलिए वेद का तात्पर्य अद्वैत ही होगा यह समझना है अद्वैतम तावत मानांतर अगोचरत्वाद अविषयत्वाद अन्य प्रमाण विषय नहीं है अद्वैत केवल वेदवाक्यों के द्वारा ही जाना जाता है प्रत्यक्षा तो प्रमाण से नहीं होता होता, अच्छा अगोचर अन्य प्रमाण विषय नपूर्वित प्राणवशायापूर्व क्या कहवा सदे सौम्य एक आदित्यम अग्रे आसी वही अद्वित अता है सृष्टि के पैले एक अपूर्वता बताइए सदैव सदैव अपूर्वता छंदुसद सौंगत मुद्रे आसूर्व एक अद्वितय एक अद्वतीय सपूर्वता बताया सदव संगीत मुद्रे आसमतीया सोगतभेदातीय भेद्जातीय भेदुने तीनों से एक अद्वित तीन पाठ्यभूमि था सजाती नहीं था ये से अरे सजातीय आकार वाला भी नहीं है वो जैसा दूसरा भी नहीं है ऐसा अद्वैत कागोचर अद्वैत अन्य प्रमाण का विषय न होने से अपूर्व वहाँ अपूर्वता है क्या एकम एकम एवं यह अपूर्व दिखाया एकम वो अधिक हुआ? वाक्य से जाना सदैव सौम्य के मंडे आशी तो किसी से जाना जाता है प्राग अवस्था ब्रह्म अजिजय सृष्टि के पहले एक ही ब्रह्मी पाया है सृष्टि के पूर्व ऐसा है सदैव सौम्य अग्रे आशित ये जो अभी प्रपंच दिख रहा है अग्रे बने सृष्टि के पूर्व काल में एक तो ही ब्रह्म ही था ऐसा दिखाया राजवस्था आया सृष्टि के पूर्व अवस्था में अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय कराता तब एवं इधम सृष्टा वही जो ब्रह्म है उसने तदैक्ता आदि बाकी आया आदि वहां छाम उसने इच्छा किया फिर तत्व जो अश्रित प्रकट आरोप हुआ तो वही ब्रह्म ही तदैव इदम सृष्टि इस जगत को बना करके सत्सृष्ट तदैविशत ऐसा तैतरे स्त्रुति में आया उसको सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर सृष्टि करके प्रवेश करके घट को बना करिए घर में प्रवेश हो गया तो महाकाश ऐसा ऐसा सत्सृष्टि तदैव वाहिषद ऐसा सृति के आ रहा पर श्रुदेर अनुप्रविष्टों जीवों अपने के श्रुति में अनुप्रविष्ट जीव जो सृष्टि के पश्चात प्रवेश करने वाला जीव तो जीव दिखाई पड़ता है जीव शब्दों से कहा जाता है तत्व तदेव अनुप्रविशत वही प्रवेश हुआ है तो सृष्टि करता है वही प्रवेश करता है नहीं वही जीव शब्दों से कहा जाता है प्रवेश करता। तेरा जीव से प्रवताम समोति इसे क्या होगा जीव ब्रम है क्यों तत्सठ तदेव अनुप्राविशि करके वही प्रवेश किया जैसे मकान बना करके कोई देव तत्व जो मकान बना रहा था वही घर में प्रवेश करता था ग्रह प्रवेश उसी का तो हो। तो होता है ठीक इसी प्रकार है उसी जगत बनाया और वही प्रवेश होगा तो इससे क्या सिद्ध होता है ये जीव करता अलग और प्रवेश करता अलग नहीं ये सिद्ध होता है जीव जीवस्य ब्रह्मता संभवती ब्रम्हत्व की संभवती तो उपत्पी श्रुते अद्वैता सम्भव है युक्ति से भी ये श्रुति का तत्परिय अद्वैत भी जाना जाता है कहा जीव लो तो रूपतया ब्रम्हण अभिलापण है तो ब्रह्म कोई जीव रूप से कहाता है तब सृष्टा तदेवल प्राधिश्यक बाक्य उसको बना करके वही प्रविष्ट हुआ तो जीव शब्द से कहा गया ब्रह्मण्ड अगर ठीक है सृष्टिया नाम अद्वैते तात्पर्य जितने भी सृष्टिया है उसको इसका तात्पर्य अद्वैत नहीं है सिद्धांत है न सृष्टिया सृष्टिया में तात्पर्य नहीं होता आगे कहने वाले हैं सृष्टिया जितने भी श्रुति हैं उनके सृष्टि में तात्पर्य नहीं है अद्वैत का तात्पर्य आगे कहने वाले हैं तस्मात अद्वैत श्रुते तात्पर्या श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में होने श्रुतियां जो भी है अद्वैत को बता रहे हैं तस्मात्वैत स्त्रुति तात्परिया अद्वैत स्मृति का तात्पर्य होने से तदर्थ से बताया तो जो अद्वैत अर्थ है स्मृति का तात्पर्य जहां है वही अद्वैत वास्तविकता है अद्वैतवाद ही वास्तविक है ऐसा सिद्धांत कह रहे अगर न केवल उपत्तेर एव अद्वैत स्त्रुते तात्पर्य किंतु नवकृत्वअभ्यासाद कद केवल युक्ति है युक्ति देख करके ही श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में है ऐसा नहीं क्या तो बार अभ्यास किया है काशी नवकृत अभ्यास है। को दृष्टान्त बदल बदल करके तत्व नवबार होता है नवकृत ने कृत तो सुख प्रत्यय लगाया है संख्या संख्या व्याकृतिकल में कृत कितना बार हो, नवा बार नवकृत्व नरो प्रत्यय नवकृत्व अभ्यास का अभ्यास है तत्वशी इत्या तत्वशी बोल तो सृष्टि के पूर्ण ऐसा पता बता रहे है, तप्तवशी तो इत्यादि कहा वेदृष्टेर अपवादाच और वेद दृष्टि वाले, दुए। वाले की निंदा की है स्मृति द्वैतवादी है उनकी निंदा की वेद माना द्वैत द्वैत दृष्टि वालों की निंदा की है वेदेर अपवादाच निंदा करने से श्रुतर अद्वैत तात्पर्य अद्वैत में अभ्यास मिला नौवाद तप्तवशी बोला देखा और वेदवादियों की निंदा कर रही स्मृति इसे भी अद्वैत में तात्पर्य है गेदबाजी कैसे दिखाया वो परमात्मा अन्य है मैं अन्य हूँ जो मानता हूँ जानता नहीं पशु देवताओं का पशु तो है ऐसा कहा अज्ञान है की तो अज्ञा दिन करता रहेगा देवताओं के काम को मिलता रहेगा जैसे पशु अपने मालिक का उपकार करता है स्वामी का उपकार करता है दूरधारी देकर के देवताओं का बना हुआ है ऐसा वेद दृष्टि वालों को निंदा की फरमाता तो अलग है मैं अलग हूं ऐसा समझता हो वो तो नहीं जानता निंदा की वेदा मेरा इत्यादि इत्यादि आदि शब्द है तो आदि से क्या लेना है आदि शब्द है ना अद्वैतवादि द्वैत का निषेधिनी चाहना और जितने भी होंगे अद्वैतवादी श्रुति और द्वैध का निषेध करने वाली आदि शब्द से दिया जाएगा इत्यादि भी है शब्द इत्यादि भी आदि से दिया जाए आदि शब्द अद्वैतवादिनी श्रुति श्रुति या जितने भी होंगे अद्वैतवादिनी और द्वैद का निषेध करने वाली जितनी श्रुति होंगे शब्द शब्द ही एकत्व एक शिता की पूर्व समय इसलिए क्या होगा एकत्व का ही प्रतिपादन करना श्रुति शुर्थ का प्रतिपादन करना ही श्रुतिया एकत्व श्रुतः तात्पर्य सिद्धे तृतीय पाद अवस्थम घटना एकत्व श्रुति का तात्पर्य एकत्व में सिद्ध होगा श्रुति का तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य में है द्वेद कथन विमय सिद्ध होने पर तृतीय पाद कार्य कागज उसको लेकर के व्याख्या करते हैं मुख्यत्व नहीं उच्चते जो भेद वो मुख्य नहीं हो सकता इसकी व्याख्या करता है अतः अतः उपनिषत्सु एक भविष्य अभी कर्मकांड है पहले ज्ञानकांड के पहले उपनिषद के पहले कर्मकांड है तो कर्मकांड में जो भेद क्यों कहा अरे उपनिषद एकत्व श्रुतिया प्रतिपादन अभी जो भेद बोला जाना तो जा रहा है उपनिषद कांड जब आएगा ज्ञान कांड आएगा वहां एकत्व सिद्ध हो जाए ये प्रतिपादन करना स्टम होगा भविष्यति ऐसा मान करके अभी द्वैत कहा जा रहा था तब तो कर्म कांड कर्मकांड पहले है ज्ञान कांड मान्य है तो अतः उपनिषद उपनिषदों में जो एकत्व श्रुति आएंगे आगे ज्ञान कांड में उनके द्वारा प्रतिपादय क्षण एकत्व तो प्रतिपादी क्षण प्रतिपादन करना इष्ट है भविष्य यही इष्ट हो जाएगा यदि भाविन एकत्र तो आश्रित आगे एकत्र तो होने वाला है। ये वृत्ति को लेकर के द्वेद को बताया जाऊंगा आगे एकत्र तो हो जाए यही कहा आस्तृत लोके वेद अनुभव में गौराएगा इसलिए लोक ने जो भेद दृष्टि का अनुभव किया लोक ने वेद दृष्टि है सिद्ध है वो तो अनुवाद है, है कौन है ठीक है श्लोक से साध्याहारम व्याख्या मे आयिका के अध्यार के साथ हमने व्याख्या भी करते हैं कुछ अध्याय करेंगे अध्याहार एक सहित हम साध्याहार अध्यार करेंगे ऊपर तो से दोख्या करते हैं साध्याहारम साथ की एकत्व तो अध्यय हमारे अध्ययार क्या करें एकत्व तो इसका अध्यय करेंगे इसके द्वारा क्या करेंगे कैसे व्याख्या करते हैं तो फिर अथवार करके अथवा अथवार्षता आया साम्य में आया उसने एक किया आया तथ्य जो अस्त्रता इत्यादि उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति वाक्य बाद में आया उसके पहले वाक्य देखते हैं क्या देखते हैं सदैव सौम्य आशीत एकम एव अदित पहले है उसके बाद आया तदैक्षता अथवा करता तथ्य असर जता इत्यादि उत्पत्ति वाक्य है जगत की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य ही है इसके पहले इस उत्पत्ति के पहले जड़ उत्पत्ति के पहले वाक्य जब देखते हैं छात्र तो वहां है सदैव सौम्य दसित एकम एव आदित एक ही था था अब अनेक कहा से हुआ? जब एक ही था एक एक क्योंकि प्रकृति एक एकत्व तो का ही कथन किया है सृष्टि के पहले एक एकत्व तो का ही कथन किया है अच्छा तद ही और जो एकत्व का कथन जिसका किया था एकम विभा द्वितीय उनके द्वारा उसी को ही आगे तत्सतम करके छोड़ कर देखते हैं आगे, आगे पा सृष्टि के अनंतर वही सत्य है जो एकम एव आदित्यम है तत्सत्य सत्य है साध अध्याय की और स आत्मा वही आत्मा है जो एक एकत एक, एक वही सत्य है और वही आत्मा है और वही आत्मा तुमको तो तत्पुर से ही सका जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का दीवान का महावाक्य है कि एकत्व भविष्य ये आगे जाकर के एकत्व हो जाएगा ऐसा सोच करके की थी। थी। में बीच पर चर्चा कर अपेक्षा ले करके ये जीवात्म लोग पृथकम य वाक्य ग्र मान पर गौम जीवात्मा और परमात्मा के दोनों का पृथक कहीं कह भेद कोई किसी किसी वाक्य में पाया जाए जाना जाता है वो तो गौन तो ओदनम था ओदन जैसे ओदनम पद्धति कहते गौरवाद क्या है भाग आपको क्या पकाना है तो पता हुआ है मैंने चावल के अवस्था में बोला जाता है ऐसे इसको गौर समझना द्वैतवादी बाक्यों को यह सब ठीक है भाई आगे ठीक है अगले कार्य का <laughs> सृष्टियादि श्रुतिशु शब्द शक्ति प्रसाद व सृष्टियादि वेद दृष्टि अद्वैत अनुभि इतिहास महाराज जब सृष्टि आदि स्थिति की तरफ देखते हैं तो तो सृष्टि का कथन करती है अद्वैत के कथन कहाँ करती है जब सृष्टि वाक्य वाली सृष्टि देखते हैं तो कोई अद्वैत का कथन करती है क्या तो द्वैत का ही कथन करती है उनमें ज्यादा दृष्टि डाली ना आप द्वैत आए भी नहीं पूर्विशन का उठा रहा है सृष्टि आदि स्थिति शुरू तो सृष्टि स्थिति आदि वाक्य आते हैं सृष्टि को बदलाने वाले जितने वाक्य आते हैं वेदने स्तृति शब्द शक्ति पृष्टि शब्द आया तो शब्द की अपनी शक्ति होती है कुछ उत्पन्न होना सृष्टि का अर्थ क्या है कोई उत्पन्न होना यही होगा उसकी शक्ति है शब्द की शक्ति के तब तक शब्द की अपने एक शक्ति होती है उसके द्वारा अर्थ का ज्ञान होगा शब्द शक्ति के एवं सृष्टि आदि वेद दृष्टि तो सृष्टिया का वेद दिखाई पड़ता है सृष्टि आदि से भिन्न है वेद है द्वैत है द्वैत को कथन करके सृष्टि होने पड़ती अद्वैत अनुपत्ति अद्वैत स्त्री को क्यों खाली देख रहे हैं सृष्टिवादी स्तुति को आप देखिए अद्वैत कहां से होगा अद्वैत किस्म का साथ अपने अपने शब्द की शक्ति होती है सृष्टिवादी श्रुति थोड़ी अद्वैत को बताएगी किसको बताएगी द्वैत को बताएगी सृष्टिपरक श्रुति जितने भी होंगे सृष्टि बताया मैंने द्वैत को बता अपने शब्द शक्ति के बल से सृष्टिया आदि भेद दृष्टि सृष्टिया दिखाई पड़ता हो अद्वैत अनुपत्ति अद्वैत हो सत्ता सकता जरा उस वाक्य की तरफ था वो देखो ना खाली तत्वशी तत्वशी लेकर के थोड़ी काम चलेगा पूर्व की शंका है यह शंका करके उत्तर देते हैं तारिका के द्वारा उत्तर देना चाहते हैं नौ नंबर की टिप्पणी सृष्टिया सृष्टव्य आकाश अदयामन परस्पर भेद दर्शन तस्मात आ तस्मात अपना आकाशा संभुता आकाशात वायु वायु रगड़े अगड़े पृथ्वी अगड़े पृथ्वी इत्यादि विभाग पदार्थ जो जो सृष्टि हुए हैं जो जो पदार्थ पदार पदार हो वो ये गये क्या वो आकाश से वायु भिन्न वायु से तेज भिन्न तेज से जल भिन्न जल से पृथ्वी भिन्न क्या ये गए स्रष्टव्य पदार्थ भिन्न भिन्न है सृष्टि करता एक वो कोई बात नहीं कर दो जो सृष्टव्य परमात्मा से सृष्टि किया है वो पांच है वो वहां पर सुनाई पा रहा है सृष्टव्य तो पदार्थ है जिसकी सृष्टि की जा रही है उसमें भेद है तो यह स्वतुति को क्या ऐसे निरर्थक समझेंगे भेद है द्वैत है ये का इसलिए अद्वैत की होना संभव नहीं है ये पूर्वाधिक शंका है इस शंका के उत्तर में कारिका है कारिका में कहते हैं ृलोह विस्फुलिंगा चोदिता उपा सोवतायेद कथन बृल्लोह विस्फुलिंगा सृष्टि उपायतारा नास्ति नास्ति भेद मिट्टी का, का दृष्टांत दिया है अगर एक मिट्टी का ज्ञान हो जाए मिट्टी के समझ में आ जाए तो मिट्टी के जितने पात्र होते हैं सब मिट्टी रूप से जान लिया जाता है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान छांद दिया है शेतु को तीन दृष्टान्त दिया उदालक ऋषि ने मिट्टी का दृष्टान्त दिया, लोहे का दृष्टान्त दिया, सुवर्ण का दृष्टान दिया। अगर बिट्टी को जिसने समझा हो तो सारे बिट्टी के पात्र को जान लेता है आ, किसी भी देश में हो आकार भिन्न भिन्न होंगे नाम भिन्न भिन्न होंगे और प्रत्येक माया बाचार मन दिकारो नाम रेम मृतिकाय देश पूरी जाएगा केवल घटादी जो बोले जात, बोला जाता है वो तो शब्द तो प्रयोग होता वस्तु नहीं बनते जब तो विचार दृष्टि से देखते हैं जिसको घट करके व्यवहार कर रहे हैं मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता बाहर भीतर नीचे ऊपर मिट्टी ही दिखाई पड़ती है विचार दृष्टि से व्यवहार चल रहा है अंधेरे में व्यवहार चल रहा है और ज्ञान में चल रहा है मिट्टी का हम घट कर रहे हैं आए मिट्टी हो। ठीक इस प्रकार अगर सोने का ज्ञान हो जिसको तो सोने के बने जितने आभूषण होते वो हो जाना जा सकता है आभूषण के आकृति अलग अलग होंगे सबका नाम आप ख्याल नहीं कर पाएंगे क्या क्या है पता नहीं और कितने आकृति बनती है वो भी आपको जानकारी इस देश में अलग है उस देश में अलग है भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न आकृति बन जाते हैं भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं किन्तु तो अगर सोने को समझा होगा व्यक्ति ने पकड़ा होगा तो कहीं भी किसी भी देश में जाओ कोई भी समझो सुवर्ण रूप से आप जान सकेंगे उसको एक विज्ञान से सर्व के लिए ये कहा मानी सृष्टि के पहले एक ही परमात्मा होता है तो उसको जानोगे तो सब जाना हुआ हो एक कहने के लिए एक विज्ञान से सब विज्ञान दिखाता है तीसरा दृष्टांत लोहे का दृष्टांत दिया है अगर आपने लोहे को पकड़ा है जान लिया है जितने औजार बनते हैं सब को समझ नहीं गया लोहा बने औजार बने लोहा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लोहा ये, कोई भी चाहता लोहार हो कोई भी त्रिशूल हो लोहा होता है अगर औजारों को पकड़ने लग जाएंगे तो प्रत्येक का नाम आप गिन नहीं पाएंगे भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न नाम है क्या तलवार बोलते हैं दूसरे का और बोलेगी कुछ भिन्न भिन्न नाम है आकृति भी भिन्न भिन्न होगी ये की नहीं होगी नाम रूप भिन्न भिन्न होंगे हाँ अगर लोहे को पकड़ा हो जिसने किसी भी देश में कोई भी चीज वस्तु लोहे का बना हो उसको लौह रूप से जान सकते हैं एक विज्ञान से सर किया मृल लोह मिट्टी का दृष्टान्त तो दिया है और लोहे का दृष्टान्त मृत लोहा था तोरली सूत्र लगाए तो जानते होंगे आप लोग बित लोहा, मिट्टी का दृष्टांत है लोहे का दृष्टान्त और अग्नि का चिन्हगारी का दृष्टांत भी दिया यथा सुदीपता पापगात विश्व बिचेरन इत्यादि मुंडो को कभी सब अग्नि के चिन्हगारी का दृष्टांत दिया अगर अग्नि को पकड़ लिया हो जिस व्यक्ति जान लिया हो तो चिन्हगारी कैसे भी हो छोटे बड़े जितने भी जितने भी सब को जान लेता आगे हो अग्नि ले समझ लेता है और चिन्हगारी को पकड़ने लग जाएंगे तो चिन्हगारी का नाम भिन्न भिन्न होगा आदि छोटे बड़े भिन्न भिन्न होंगे समझ आएगा तो मृलोह विस्फुलिंगा दे आदि आदि से और भी सारे दृष्टान्त है कई दृष्टान्त देकर रहा है सुवर्ण आदि का दृष्टान्त है मृलोह विस्फुलिंगादि के माध्यम से सृष्टि रिया चोरीता जो सृष्टि जो कही गई अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि बताई गई कर्मकांड के विषय सृष्टि बताई गई भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि कही गई सृष्टि एक नहीं अनेक प्रकार की सृष्टि बताई है उपाय सो अवतार है वो ज्ञान के लिए उपाय है जानने की सीढ़ी है ज्ञान में जाने की सीढ़ी है जानने के लिए एक विज्ञान से सर्व होना है उस परमात्मा के विज्ञान की सीढ़ी है उस ज्ञान में परमात्मा बुद्धि में प्रवेश कराने के लिए सीढ़ी है प्रवेश कराने के लिए साधन है कि उसी से उत्पन्न हुआ है उसी में लय होता है तो उसी अतिरिक्त कुछ भी नहीं वो ही निषेध करेंगे जहां उत्पन्न होना वहीं निषेध करने पर कुछ नहीं रहेगा वही रहेगा ये देखो ये पात्र जितने भी है ना मिट्टी में बने थे किस में बने थे और मिट्टी दृष्टि देख से, से देखने पर पात्र कुछ भी नहीं मिट्टी ही है बस एक ही सिद्ध हो जाएगी न्याय किंच के लिए आएंगे उसी परमात्मा से सृष्टि दिखाएंगे उसी में निषेध करेंगे ये मिट्टी से बने थे जितने भी पात्र हैं बने हैं और आगे गायेंगे मिट्टी से अतिरिक्त नहीं तो मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ सिद्ध ही नहीं होगा ऐसे यहाँ की प्रक्रिया है ब्रिल्लोह विस्फुलिंगा आदि ही मिट्टी लोहा विस्फुलिंगा चिली आदि दृष्टांत दे करके या सृष्टि अन्यथा चोरी का भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि जो कही गई पहले उप अवतारा उपाय वो क्या है वो उसमें ज्ञान में प्रवेश कराने के लिए उपाय है ये उस परमात्मा के ज्ञान के लिए उपाय हैं ये नाश्ति वेद है कथम किसी प्रकार भी भेद की वेद की सिद्धि नहीं हो सकती है द्वेद की सिद्धि नहीं हो सकती जीवात्मा परमात्मा वेद सिद्ध हो नहीं सकता टिप्पणी एक नंबर की है ब्रिंडलोह इत्यादि श्लोक से अन्य व्याख्या भी है इसकी जैसी व्याख्या है तो जाना चाहते हैं बृण लोहलिंगादी दृष्टान्त अपनी आसाही है स्मृतियों में कहीं मिट्टी का दृष्टान्त दिया कहीं लोहे का दिया कहीं विष्णु ने चिल्गरी का दृष्टांत, दृष्टान उपन्यास में रखकर के उनके माध्यम से सृष्टि दिया अन्यथा उदिता प्रकाशित अन्य प्रकार से सृष्टि जो कही गई प्रकाशित हुई सृष्टि की सृष्टिर अन्यथा प्रकाशन सृष्टि जो अन्य प्रकार से होना है वो दो प्रकार है क्या दो प्रकार है क्रम और अप्रम कहीं एक साथ बताई है कहीं तथ्य जो सृजन आदि एक एक करके आकाश समुदार वायु कहा कहीं तत्सर्वम अभव एक ही साथ बताइए सृष्टि कहीं क्रम है कहीं अक्रम तत्सर्वम अवध वो सारा हो गया उसमें कोई क्रम नहीं बताया एक साथ सब हो गया ऐसा नहीं आया कहीं क्रम से आया आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि त्याग सृष्टि दो दो प्रकार है एक क्रम है एक अक्रम है क्रमाक्रमु क्रमा और विरुद्ध भुद, भी है कहीं? प्राण की सृष्टि पहले बताई जाती है प्रमाणाम अस्त्रता कहीं तत्तेज वस्त्र जता विपरीत भी है कहीं क्या प्रश्नो परिषद देखते हैं सब प्रमाण अस्त्र वह आएगा छांदों के देखते हैं तत्ज वस्थिरता ऐसा आया कहीं तेरे देखते हैं तस्मात वस्मात आगाना आकाश आकाश की उत्पत्ति पाएगी छांदों के देखते हैं तेज की उत्पत्ति पेगी ओ प्रश्नोपरिषद देखेंगे प्राण की उत्पत्ति पाएंगे भिन्न क्रम भी है कहीं तस्मात तत्सर्वम अवत ऐसा वृद्धाविंग है सब कुछ हो गया एक साथ ऐसा भी है क्रम अक्रम व्युत क्रम तीन प्रकार की सृष्टि बताई है एक तो क्रम जैसे तस्मात ये तस्मात आत्मना का समोदया क्रम से बताई और कहीं अक्रम है कहीं प्राण वस्त्री तथा आया कहीं कुछ आया कही व्युतक्रम भी है रूपेण एकम अपरम च्रष्टव्य घटा कहीं एक बताई है कहीं दूसरी प्रकारांतर सृष्टि बताई सृष्टज घटादी कार्याम उपादान प्रकाशन सृष्टि कार्ता घटादी जितने भी कार्य बने हैं उसका उपादान कारण मिट्टी उससे अतिरिक्त नहीं है ये दिखाने का तात्पर्य है वैसे जगत का उपादान कारण ब्रह्म है उससे भिन्न ब्रह्म नहीं है इसमें तात्पर्य उससे भिन्न कुछ भी नहीं घटादी के उपादान कारण मिट्टी है मिट्टी से अतिरिक्त घटादी सिद्ध नहीं होते हैं दृष्टान किया ठीक है इस पर जगत के उपादान कारण विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है तो ब्रह्म से प्रकाशन तो करना है कार्य कार्यम एवं कारणात्मक कार्य हमेशा कार्य कोटि में कभी कारण नहीं हो सकता किंतु तो कारणात्मक नहीं क्रिया दति साध्या लोग घी के लिए जो क्रिया की जाती है दही नहीं बनेगा उससे घी के लिए जो तो बता जा रहा है क्रिया हो रही है वो दही से तो नहीं होगा घी होगा कार्य कार्य ही रहेगा कारण नहीं बनता दही से घी बनता है जो घी के लिए कर्म किया जा रहा है मंथन क्रिया चल रही है दही दिन में वो कभी दही बनना संभव नहीं होगा वो तो घी बनेगा कार्य कार्य ही रहेगा इसके लिए कहा कार्य में कार्य गा। तो कार्य ही है न तो कारणात्मक तो कारण रूप नहीं हो सकता स्वरूप नहीं बनेगा क्यों नहीं घृतार्थ क्रिया घी के लिए जो क्रिया किया जा रही है घी बनाने के लिए मक्खन बनाने की क्रिया की जा रही है दधी बची जा रही है दई सिद्ध नहीं हो सकता उसे लोग में ये विषय है तब अन्यत्म ही कार्य कारणाभि वो लोक में बोलते है कार्य कार्य ही होता है कारण नहीं बन सकता लोक में अशिष्ट किया दई से घी बनता है किन्तु घी दही नहीं हो सकता लोक में ऐसा निश्चय हुआ था उसी को यहां कहते हैं अन्यथा अन्य प्रकार जो लोगों ने माना है उसे कहते हैं तब तो अन्य था तो वो अन्यथा है कैसे कार्यम कारणिन्न देखो विचार दृष्टि से देखने पर कार्य कारण से अभिन्न होता है लोग में मान्यता अलग है वो कार्य कार्य रहता है कारण नहीं हो सकता दही से घी बना दो वो नहीं हो सकता किंतु विचार दृष्टि से जाते हैं तो वो जो कार्य तो होता है कारण से अभिन्न होता है घट जिसको बोलते हैं मिट्टी से अभिन्न नहीं सिद्ध होता है ये वेदांत की प्रक्रिया यह है जैसे पूर्व में कहा वो अन्यथा है तथम प्रथम अन्यथात्म सृष्टि विस्फुलिंगा दृष्टान्त बोलता हूं प्रथम अन्यथात्मने कार्य दिखाया पहले ये सृष्टि का जो है विस्फुलिंगादि दृष्टान्त के द्वारा कहा तो करके कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होते दिखाया है कार्य कार्य ही होगा कारण में बनेगा यह दृष्टांत के लिए कहा और दूसरा तो, तो दिखाया कार्य कारण से अभिन्न ही होता इसके लिए मित्र लोहादि के दृष्टांत ब्रिल्लोहादि तो दृष्टान्त यदिधम अन्यथा उदितम ब्रिल्लोहा दृष्टां दो, तो का, तो तो तो दो प्रकार में दृष्टान है तो कार्य कार्य रहेगा कारण होगा चिंगारी चिंगारी रहेगी इत्यादि दूसरा है कार्य कार्य कारण से अभिन्न ब्रिल्लोहार अन्य उदितम सृष्टि सृष्टि ने कहा अन्यथा अन्य प्रकाशन पर प्रकार दो प्रकार होने पर अन्य प्रकाशन पर अन्यथा प्रकाश में है जैसा कहा उसमें तात्पर्य नहीं होता सृष्टौ तात्पर्य भाव से उपादेय। उसको सृष्टि में का तात्पर्य नहीं है ये समझना। केवल सृष्टि जिसमें हुई है उसको बदलाने में तात्पर्य है सृष्टि में तात्पर्य नहीं स्तुति का सृष्टि जिसमें हो रही है उसमें उसको बदलाना है प्रकार है उसमें तात्पर्य समझना एक उपादाना भिन्नम इतना ही ग्रहण करना होगा उपादान से अभिन्न होता है कार्य जो तो होता है उपादान कारण से अभिन्न होता है ये सिद्ध करना है जब सदैव समृद्ध वर्ग आश्री कहा जब सृष्टि के पहले एक ही ब्रह्म ही था उसके बाद सृष्टि हुई तो ये जो सृष्टि है ब्रह्म से भिन्न नहीं है ये सिद्ध करना यदि निश्चय उपादान द्वारा ऐसा निश्चय उपादान के माध्यम से शिव परमात्मा बुद्धि अवतार और वायु मानी जीव परमात्मा के ऐक्य बुद्धि सिद्ध करना है हमारे लिए इसके लिए सृठ की है। जीव आत्मा को स्रष्टव्य पदार्थ माना जा रहा है परमात्मा कारण माना जा रहा है मन लोग में तो भिन्न मानते हैं कार्य कार्य जो होता कारण नहीं होता मानते हैं दही से घी बनेगा वो तो दही नहीं किंतु तो यह उल्टा है कार्य जो होता कारण से अभिन्न होता है मिट्टी लोहा आदि को देखा मिट्टी के पात्र और मिट्टी में देखा वो जो पात्र हैं कारण से अभिन्न मिट्टी से अभिन्न इत्यादि देखा है ये अवतार दिखाने के लिए है कहा दृष्टांत द्विमित्व अनुरोध अनुरोध हो या दो प्रकार का दृष्टांत दिया एक तो कारण से कार्य दूसरे ढंग से दिखाया और एक कारण कार्य को कारण से अभिन्न दिखाया अनुरुद्ध जो अन्य शब्द है यहाँ चकार शाह शाह ना दो तो चकार दिया है अन्यथा चकार से दो प्रकार में यद्यपि यद्यपि उसे यद्य मृदास्र मुख्य बाजार श्रुति को केवल इतना ही करके नहीं बोला मिट्टी से घटा घटादी बनते करके नहीं बोला मिट्टी है और भी कहा मृदादि श्रुति नीत न प्रे मृदादि श्रुति नहीं बोलती है उपादान उपादेय और अभेदम ये मृदादि उपादान और उपादेय अलग है नहीं बोलती है ऐसे करती नहीं है अभेद मुखत यद्यपि अपने मुख से नहीं बोलती है तथापि फिर भी ज्ञातम ब्रवाण उपादेय उपादान ज्ञान ज्ञानतात्पर्य कहते हैं वो जो ज्ञात है ज्ञात को कहने वाला जो ब्रुवाण पर आएगा क्या है भुर्णा हो। भुर्णा उपादा उपादेयम जो ज्ञात होगा जो कथन किया जा रहा है उसी उपादेय होगा उपादान ज्ञानता तात्पर्य उपादान ज्ञान में तात्पर्य जो जाना जा रहा है घटादी वो उपादान से अभिनना इसी तात्पर्य है तम उसको बोलती है नहीं घट ज्ञान पटे ज्ञान प्रे घट ज्ञान जो होगा पट को नहीं बता सकता है घट ज्ञान मिट्टी को बताएगा पट को नहीं बता सकता इति अंसा, मुख से भी अंशतः आ जाएगा बाचार उपादान को सही कार्य उपादान कारण से अभी निका दिखाती है और उसने दिखा दी कहा समय हो गया है ओम देवा पश्चे माक्ष